हाजी एन कोई बंधन मतलब फॉर एक्जाम्पल तुम तो समझी लो कि कोई व्यक्ति सानुष्य है पीछे बदवस्था कोई जुर्म करेलो सेम तो राजा आ, एक प्रश्न पंचपर्वा विद्या हेलो हाँ हाँ आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या हाँ बीच बीच में चली जाती है पता नहीं तेरी आवाज़ मुझे मुझे सुनाई दे रही है अच्छा अच्छा जैसे पंचपर्वा अविद्या जो है तो उनके रेफरेंस में पंच पर्वा विद्या आ पंचपर्वाद्या जैसे देहात अपना है तो उसकी रेफरेंस में वैराग्य है फिर जो इंडिया उसके रेफरेंस में को छोड़वाने वाली है अच्छा अच्छा जी। मतलब योग की को, कोई साधना करेगा क्योंकि वो तो और तो कुछ नहीं करेगा केवल योग मार्ग का अनुसरण करेगा तो उसके भी देहाभ्यास प्राणाभ्यास इंद्रिया अंतकरणाभ्यास सब कुछ होंगे उसी तरह केवल सांख्य मार्ग होगा तो भी होगा केवल भक्ति मार्गी होगा तो उसका भी होगा जी राजा आए आए आ, बोलो शुद्ध अवस्था तो पहला बद्ध अवस्था में तो जीव जन्म मरण ना चक्र में जय फाय तरह तो जय अंश जी रीते छूटो पड़े एवं रीते जन्म मरण ना चक्र म फसाई छे तो कई अवस्था शुद्ध मकान के बच्चे बीजी कोई, कोई अवस्था हो छे। मतलब अहं एवं रीते समझ छूटा पड़ता नहीं सीधू संसार फसाई जाए थी अँ मतलब आ एवं चाहिए भगवान मे उत्पन्न थे पी जीव क फसाय बने वे टाइम पीरियड अपन खबर मतलब के बहुत फास्ट हो स्लो होबर शास्त्र में क्या टाइम पीरियड में डिफाइन नहीं करेलू पे हो अत्य समझ अपने समझा जारीम पीरियड जैशु अवस्था कही लॉन्ग टर्म हो शोर्ट टर्म होना आपने फरक नहीं जीवनी अवस्था तब शू नाम आप कहते हैं कि जीव शुद्ध अवस्था में है केम की अत्य ब्रह्म न चेदन स्वरूप अविद्या तो राजा।, राजा।, राजा राजा, हाँ बोल राजा, मतलब ये बद्धावस्था में मुझे ये चीज समझनी थी कि जैसे अविद्या लग जाती है तो इसमें अपन अविद्या में क्या क्या ले सकते हैं कि अविद्या अपन ऐसा समझा है स्वरूप स्मृति होती है मेरा तेरा संसार ये सब लग जाता है तो और कुछ इसमें ऐसा है क्या अलग समझना कि जब अविद्या लग जाती है? अविद्या लग जाने का मतलब ये अविद्याजाम्पल ये है कि ऐसा समझो इसमें कि जैसे हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टेरिया एंटर करता है अब ऐसा नहीं है कि वो एंटर करने के साथ ही हम बेडरेस्ट पे हम आ जाते हैं धीरे धीरे वो अपनी इफेक्ट दिखाता है तो उस तरीके से अविज्ञा इस तरह की शक्ति है कि जो हमारे जीवात्मा के साथ लग जाती है संसार में आने के बाद वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाती है और एक लेवल पे आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है ऐसा अच्छा जी राजा मतलब राजा ये बैक्टीरिया मतलब ऐसा ही हुआ न की मतलब वो संसार में अपन को और पास लेके जा रहा है और ऐसे लगती जा रही है अविज्ञा हाँ ऐसा मतलब ये ये ममता मेरा तेरा सब खुद मतलब हाँ, ही मतलब मतलब संसार में आता जाता है मैंने जैसे भी बताया ना कि इन्फेक्शन लगता है तो ऐसा नहीं है कि हम लगने के साथ बैक्टीरिया वायरस के घुसने के साथ ही हम बेडरेस्ट पे आ गए तो धीरे धीरे कुछ बहुत स्वास्थ्य में हमें उसके जो मतलब सिम्टम्स वा, दिखाई देने लग जाते हैं कुछ ऐसा होता है की बहुत देर से हमें पता चलता है राजा गन्ने के नाम इसमें यह भी समझ सकते हैं ना कि मतलब भगवत में तो मन नहीं लग रहा है तो भी अविद्या हाँ, मतलब का ही ये कार्य है कि हमारा मन दुनिया में लगता है संसार में लगता है तो ये अविद्या का ही कार्य है पर यहाँ पे ये समझना है कि मतलब उसके बहुत सारे रिजल्ट है जैसे संसार में हमारे मन लगा है भगवान में नहीं लगा जिनका भगवान में नहीं लगता है तो लोगो को शास्त्र पढ़ने में नहीं लगता है मुक्ति की इच्छा नहीं होती है खाओ पिओे करो इसकी सब कुछ अविज्ञा का रिजल्ट है। राजा और कभी जैसे ऐसा भी एक स्थिति होती है संसार में भी मन नहीं लग रहा और भगवत भगन में भी नहीं लग रहा तो वो स्थिति कौन सी मानी जायेगी वो अविज्ञा की मानी जाएगी या नहीं और कहीं न कहीं तो लगेगा ही मन मैं ऐसा बोल रही हूँ भगवान में नहीं लग रहा है संसार में नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं तो लगेगा अब वो जहाँ लग रहा है उस चीज के और देख के हम पता चला सकते हैं कि ये अविद्या का कार्य है या जैसे भगवान में नहीं लग रहा तो मुक्ति में लगेगा मतलब कृष्ण में नहीं लग रहा तो शिव में लगेगा ऐसा सब राजा राजा तो ये अविद्या की शक्ति सबको ही लगती है मतलब शुद्ध अवस्था खत्म होने के बाद ही ऐसा शुद्ध अवस्था खत्म होने के बाद ही ऐसा नहीं जब तक अविज्ञान नहीं लगती है तब तक की अवस्था को हम शुद्ध अवस्था कहते हैं ऐसा शुद्ध अवस्था का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि छह महीने तक ये जीव शुद्ध है ऐसा उसका मीनिंग नहीं है मैंने बोला था कि वो आधी सेकंड का भी हो सकता है हम नहीं जानते हैं कि भगवान में से अलग होने के बाद कब उस जीव को संसार लग जाता है वो कब संसार में आ जाता है ये टाइम पीरियड हम नहीं जानते हैं पर हम केवल उस पेज को डिफाइन कर रहे हैं कि जब तक उसको अविद्या नहीं लगती है तब तक हम जीव को क्या कहेंगे भगवान में से अलग होने के बाद और अविद्या नहीं लगी तब तक, तक उसको हम क्या कहेंगे तो वो जीव अवस्था कौन सी अवस्था ऐसा कहे देखते हैं जी राजा राजा तो ये चौरासी वैष्णव के जो सब हैं भक्त ठाकुर जी के तो उनकी अवस्था क्या मतलब ऐसी चेंज होती रहती है कि नहीं कि उनको भी अविद्या लगी होगी ऐसे इसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि पहला तो ये कि हम सदाचार में ऐसे हैं कि जो भी है वैष्णव भावना की देखते हैं कि वो तो नित्य लीला के कोई कोई जीव हैं जिनको ऐसा श्राप हुआ उनसे ऐसा अपराध हो गया तो उनसे ऐसा जन्म लेना पड़ा तो उन वो जो संसार में आते हैं वो उनकी अविद्या कहते हैं हम उसको वो उस जीव उसको जो श्राप लगा जो उससे अपराध हुआ उसका रूप में उसको भगवान के संसार में लाते हैं जो पुष्प्रा मर्यादा ग्रंथ में महाप्रभु जी समझा रहे हैं तो इसलिए उनके साथ जो होता है या महापुरुषों के साथ जो होता है या भगवान के अवतार के समय जो गोप गोपी थे या अवतार में जो भी बंदर वगैरह थे उन सबके बारे में कहते हैं कि वो सब सामान्य जीवनी है हमारी तरह की जिनकी जन्म और मृत्यु अविद्या के कारण होती हो या अविद्या के झूठने से मुक्ति हो जाती ऐसा उनके साथ नहीं होता उनका जन्म जन्म-मरण जो जो है है है वो किसी और प्रयोजन प्रयोजन से होता जब संपन्न हो जाता तब ऐसा। पर मुक्ति मड़ी जाए मतलब ये आ, मतलब अपने सृष्टि नु प्रलय मतलब मुक्त नीनिंग शू क्या जन्म मरण चक्री मुक्ति मिली जाए जन्मज नहीं लेक्ति पति खत्म जीव जैसे मुक्त थी जाए संसार मतलब आ शरीर फरी लगत की राजा राजा तो फिर जैसे दामोदर असानी जी हैं तो वो तो उस मतलब ठाकुर जी के अवतार के समय नहीं थे पर माना तो जाएगा ऐसा है तो उनकी क्या व्यवस्था मानी जाएगी मतलब उनका कैसे जन्म हो जो, है जो प्रयोजन से संसार में आते हैं और वो प्रयोजन सम्पन्न होने के बाद ये संसार को छोड़ के चले जाते हैं जैसे महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ तो किसी विशेष हेतु से हुआ तो ये जीव जो ऐसे हैं दामोदर घरसानी कि जो महाप्रभु जी की लीला में मदद रूप होने के लिए यह जगत में आए उनसे नित्य लीला में जो भाव प्रकाश में आगे दिया हुआ तीन जन्म की भावना में कि उनसे अगले जन्म में जो भी गलतियां हो गई उसके प्राय लोग संसार में आते हैं तो ऐसे सब कारणों से वो लोग संसार में आते हैं और ये जब उनका ये प्रायस खत्म हो जाता है या उस लीला जब सम्पन्न हो जाती है तो वो संसार छोड़ के चले जाते हैं हमारी तरह उनका जीवन नहीं होता है राजा जैसे आप कह रहे कि हमारी तरह जैसे नहीं होता जीवन मतलब हमारा तरह से जीवन तो कैसे समझ रहे हैं? हमारा ऐसा है कि हम हमें अवसर में डाला गया हमें अविद्या लगी अविद्या लगने के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं जब तक हमारी अविद्या अविधान नहीं होती है तब तक हम जन्म मृत्यु में चलते ही रहते हैं इस चक्र में अंत में हमारी मुक्ति हो जाती है तो इस तरीके का जीवन हमारा मतलब सामान्य मनुष्य का है अब जो महापुरुष होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है वो लोग भगवान की नित्य लीला के जीव है और जब उनको जरूरत होती है संसार में सब संसार में वो लोग आते हैं ठाकुर जी की लीला में मदद रूप होने के लिए महाप्रभु जी की लीला में उपयोगी उप्यो, होने के लिए और जब ये लीला में उनका कार्य खत्म हो जाता है तब वो लो तो लोग वापस अपने लोक में चले जाते हैं ऐसा। जी मतलब राजा यहाँ पे भी उनका जो प्राथत्य होता है उसमें भी वो लोग मुक्ति रहते हैं बस किसी प्रयोजन से आते हैं हाँ उनके जीवन काल में तो जो देखा जाता है ये एग्जाम्पल दिए कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो लोग भगवान की मित्र लीला के जीव होते हैं और वो लोग संसार में आते हैं तो है। जनवरी है में शिविर में कुछ मर्यादा ग्रंथ चलेगा तब ये तुम लोग को समझ में आ जाएगा आओगे तो राजा लेकिन जैसे जब उनके जीवन काल में जैसे एक भगवत स्वरूप के ही, आ, एक तरह से माना जाएगा कि उनकी मदद के लिए आते हैं तो उनके जो कृष्णा तो तो अवतार में ठाकुर जी भी ऐसा नाटक करते हैं रामावतार में भी सीता जी चले गए तो ठाकुर जी रोने लग गए ऐसा सब कुछ जो भी होता है वो लीला के पार्ट में होता है मतलब पार्ट ऑफ द लीला होता है वो असल में उनको ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं ऐसा उसका मतलब नहीं होता है ऐसा ही इनके लिए भी समझना चाहिए कि इनके साथ जो कुछ भी होता है या ऐसे सुख दुख के प्रसंग इनके जीवन में दिखाई जाते हैं और शायद ऐसा भी कि कभी वो लोग भी दुखी हैं ऐसा भी प्रकट करते हो तो ये सब कुछ पार्ट ऑफ द लीला किया जा रहा है सच में हमारी तरह उनके साथ नहीं होता है हमें जैसे सच में दुख लगता है सुख लगता है ऐसी सब फीलिंग इनके साथ नहीं होती ये सब वो लीला के माहौल जैसे जो ऐसा समझ लो कि एक्टर है वो मूवी में रोल करता है तो रोता भी है हंसता भी है दुखी भी होता है सुखी भी होता है उसका रोना सच में उसके सब चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही है वो पार्ट ऑफ द तो प्ले या पार्ट ऑफ द मूवी ऐसा कर रहा है उसी तरह इन चीजों का भी संचार में आने के बाद जो कुछ भी बिहेवियर होता है वो सब कुछ पार्ट ऑफ द तो लीला होता है वो उनको सच में इफेक्ट कर रहा ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए तो, जी जी तो राजा जी जैसे राजा राजा जैसे उसमें वार्ता भी आता है ना कि वो जो पुरुषोत्तम दास जी का उनको लगा कि वृद्ध हो गए हैं फिर उन्होंने उनको बताया कि भगवत जी कभी हाँ। वृद्ध नहीं होते हेलो मतलब उसमें क्या पूछना है मतलब अच्छा वृद्ध होने ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों नहीं। नहीं, मतलब क्यों पूछना है नहीं जैसे आप श्री ने बताया ना कि दे दे ना करते हैं तो उसी तरीके से वो भी जो काल का सम्मान कर रहे हैं बस मतलब लेकिन उनको उस, उन सब चीजों इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता जो ऐसे महापुरुष होते हैं ऐसा महाप्रभु भैया कोई श्राप हुआ हो श्राप भगवान है तो ऐसा हो सकता है दूसरा है ये कि उनसे नित्य लीला में कोई अपराध हो जाए तो उसको भुगतने के लिए उसके प्रायश्चित के रूप में वो लोग संसार में आते हैं जैसा जय विजय की वार्ता में हम देखते हैं कि उन्होंने ठाकुर जी के वैकुंठ में ऐसी गलती की तो उस गलती को भुगतने के लिए सनत सनत सनताधिक ऋषियों ने उनको श्राप दिया और वो साफ को तो भुगतने के लिए पृथ्वी पे आए रात मतलब रावण कुंभकरण वगैरह के रूप में दिनों साखो जिनमता भर फिर से वो नित्य लीला में चले गए वो तो कुछ इस तरीके का तो कभी उन जीवों के द्वारा कभी उनसे अहंकार हो जाए तो भगवान ऐसा उनसे करवाते हैं तीसरा मार्ग के स्थापन मतलब कोई आइडियल एस्टैब्लिश करने के लिए कि ऐसा होना चाहिए ऐसा कोई आइडियल एस्टैब्लिश करने के लिए उनको मॉडल के रूप में हमें दिखाते हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा करना चाहिए तो ऐसे रूप में ठाकुर जी उनको सृष्टि में लाते हैं तो फिर बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये नित्य लीला के जो जीव हैं वो लोग इस संसार में आते हैं और हमारी तरह उनका जीवन चलता है पर सच में उनको ये सब चीज या संसार जो है वो बंधन रूप नहीं होता है वो सब ठाकुर जी की आज्ञा के ने है ठाकुर जी की लीला के साथ रूप में ये सब कुछ करते हैं आया समझ में हमारी आवाज पर बोल लिया जा, जा, जा, जा, दिन दिन नहीं बोल लिया है अब सोरे का आ, आप और बोलो आ, जेजे? हाँ जैसे प्रणाम हेलो हाँ बोलो आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे हाँ जैसे मतलब ये, तो ये है कि ये लोग उस पंचतत्व से नहीं बने हुए हैं और उन तीनों गुण जो हम में वो इनमें नहीं है बने हुए भी हों इन तीनों गुणों के भी हो फिर भी ये सारी चीजें जैसे हमें इफेक्ट करती हैं ऐसे उनसे ये सब चीज कंट्रोल नहीं कर सकती वो उनका खुद उसका कंट्रोलिंग लेवल होता है ऐसा ये नहीं बने तो हुए।, तो हुए है कि जब ये संसार में आएंगे तो जो भी शरीर उनको मिलेगा वो तो प्राकृतिक ही शरीर मिलेगा उसमें तो कोई ऐसा मैजिकल शरीर तो उनको कोई देने वाला नहीं है इसलिए तो जो है वो हमारी तरह ही है पर जैसे रामचंद्र जी है या लक्ष्मण जी हैं ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी के परिकर हैं तो सब कुछ जैसे प्राकृतिक लीला के पार्ट को उनको जो करना पड़ता था वो कर लेते थे पर खुद इन सब चीजों के कंट्रोल में नहीं थे जैसे हम हैं बोलो आ, शुद्ध अवस्था अवस्था तो अवस्था से ये शुद्ध मुक्त हाँ हम क्वेश्चन पूछू थे तेरे मैं कि शुद्ध अवस्था मुक्त अवस्था में अवस्था में कोई भेदना जीवनी अवस्था अच्छा अहियाँ जो लख्य आनंद अंश तो मुख्य अवस्था में आनंद अंश शिरो भाव रहे फिर मुक्ति प्रकार ऊपर डिपेंड करे मुक्ति घर कोई प्रकार मुक्ति ना आनंद नए पर आ जन्मवृष्टि चक्री तो हमेशा तो बद संसार में जन्म मरण में साब पड़त मुक्ति मेने जो प्रयत्न करना डिपेन्ड करे ओवरओल बड़ी प्रकार कि ये जीवो ठीक है बीजुछे साक्षात्कार जीवात्मा जीवात्मा अवस्थाओ आ चार टॉपिकल समझा कि भगवान जयसार मतलब उत्पन्न करे एने अविद्या संसर्ग थे एना पी जीव संसार आए तव अविद्या देहाध्यास प्राणाध्यास अंत करनाध्यास इंद्रिया स्वरूप स्मृति साहब आतरीर लगे अंत बंधन में फसाई जाए पी ए बंधनों छूटवा आत्मा बदा का पंच पर्व विद्या रूप जो उपाय आम बताड़ाया वैराग्य शह तपति आ पांच उपायों जीवात्मा करे अने ए जीवात्मा पांच उपाय करीने अने करता आत्मा ने शरीर छे मतलब कि अड़ता ममता बंधन मे मुक्त करे पी कलूजन के फॉर्म में सॉरी गुजराती आज कंक्लूजन के फॉर्म में तीन अवस्थाओ को यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहली शुद्ध अवस्था है कि जब जीवात्मा भगवान में से जैसे हमने वो अग्नि विस्फलित न्याय का एग्जाम्पल देखा था कि जैसे आल में से तिनखे निकलते हैं तो उस तरीके से मतलब ये जीव जो है वो भगवान में से उत्पन्न होते हैं और जब तक उसको अविद्या का संसर्ग नहीं होता है तब तक वो जीव जो है वो शुद्ध अवस्था में कहा जाता है जब उसको अविद्या का संसर्ग हो जाता है तब उसकी अवस्था अवस्था कहलाई जाती है और जब तक उस जीव को ये सारे शरीर के बंधन रहते हैं मतलब आत्मा जब तक इन सब से नहीं छूट जाती है तब तक की अवस्था को बद्ध अवस्था कहा जाता है और जब ये पंच पर्व विद्या का सहारा लेके हमारी आत्मा ये संसार के आधाउंडा के और जन्म मृत्यु के चक्र में से छूट जाती है उस अवस्था को मुक्त अवस्था कहा जाता है उसमें जो मतलब अभी क्वेश्चन पूछा की आनंद का आविर्भाव होता है या नहीं होता है तो मुक्ति बहुत सारे प्रकार की होती है उसमें से कुछ प्रकारों में का जो आनंद होता है कुछ प्रकार की मुक्तियों में आविर्भाव नहीं होता है ठीक है तो इतना आज हमने देखा है अब वार्ता जी के लिए हमारे पास समय नहीं बचा है 10 मिनट बचे हैं तो उसमें कुछ हो नहीं पाएगा तो कल वार्ता जी का लेंगे इस विषय में किसी को अभी भी कुछ क्वेश्चन हो तो पंच परवा अविद्या से लेके अभी तक के तो टॉपिक को एक बार रीड कर लेना नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछना नहीं तो जीवात्मान साक्षात कर शुरू करेंगे ठीक है आज का यहाँ रखते हैं साढ़े दस बजे होगी ना साढ़े दस का हाँ दस इक्यावन हो गए नहीं वो, कल साढ़े दस बजे कल दो दिन ठोस ग्रंथ के क्लास चलेंगे started us par se karenge this session is no longer being recorded raja ji aap pehla thai gaya hai session ana uh su ke bhai audio mari sake agar possible thai to puchi list jo ene dropbox par ke gaya upload karela hasya table par e satwai la hat to satwai ne puche ne ho ha to tumne me kauthu lenge ye thoda kuch khas khatra namaskar हाँ, कैंडल तो नहीं है। गुड बाय।